युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा लोग देशभक्ति की चर्चा करते हैं मैं भी देशभक्ति में विश्वास करता हूं और देशभक्ति के संबंध में मेरा भी एक आदर्श है बड़े काम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है पहला है हृदय की अनुभव शक्ति बुद्धि या विचार शक्ति में क्या रखा है वह तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है पर हृदय तो प्रेरणा स्रोत है प्रेम असंभव द्वारों को भी उद्घाटित कर देता है यह प्रेम ही जगत के सब रहस्यों का द्वार है अतय अय मेरे भावी सुधारकों मेरे भावी देशभक्तों तुम अनुभव करो क्या तुम अनुभव करते हो क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई है क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है क्या तुम यह सब सोचकर बेचैन हो जाते हो क्या इन भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है क्या तुमने तुम्हें उसने पागल सा बना दिया है क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम तो अपने नाम यश पुत्र कलत्र धन संपत्ति यहाँ तक कि अपने शरीर को भी सुध बिसार गए हो क्या तुमने ऐसा किया है यदि हाँ तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है हाँ केवल पहली ही सीढ़ी पर तुम में से अधिकांश जानते हैं मैं अमेरिका धर्म महासभा के लिए नहीं गया था वरन इस भावना का दैत्य मुझे मेरी आत्मा में था मैं पूरे बारह वर्ष सारे देश का भ्रमण करता रहा पर अपने देशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला यही कारण था कि मैं अमेरिका गया तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे इस बात को अवश्य जानते हैं इस धर्म महासभा की कौन परवाह करता था यहाँ मेरे देशवासी मेरे ही रक्त मांस में देहस्वरूप मेरे देशवासी दिन पर दिन डूबते जा रहे थे उनकी कौन खबर ले बस यही मेरा पहला सोपान था